आज बाजे बीन सतपुर की आज बजेबीन सतपुर की ओजेबी सुन धुन सुरत हुई मस्तानी सुन धुन सुरत बैमस तानी गई भंवर चढ उर दई भंवर चढ उपरद आज बाजे बीन सतपुर की ओर पुरुष पुरुष दर असयती मगननी पुरुष दर असयती मगनी सनमुख होईले आत जो सनमुख होईले आत जो हजबाजबीन सतपूर की ओर हनसभि बजुळ मला गाव बाबा हनसभि बजुळ मला गाव आहे आरत की हुई धूम सोर आरत की हुई धूमर सजबीन सतपुर पुरकी ओर प्रेम सिंध मे आय समानी प्रेम सिंध आय समानी मिट गया महाकल का जोर मिट गया महाकाल का जोर, जो बाजबीन सतपुर की ओर आज बाजे बीन सतपुर की ओर यह पद में हर दया से पाया यह पद में हर दया से पाया जब मिले राधा स्वामी बंदी छोड़ जब मिले सतगोर बंदी छोड़ आज बाजे बाजीन सतपुर की <coughs> बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि जब हम शून्य में अवस्थित हो जाते हैं तो वो ओंकार की धुनी वो बाँसुरी की आवाज़ वो बीणा की आवाज़ खोल सुनाई देने लगती अनुभव में आ जाती सतपुर की वो सतलोक की जो बीन है बाँसुरी है वह सुनाई दे नहीं लगती तो क्या होता है कि सुन धुन सुरत हुई मस्तानी उस धुन से निकलने वाले वो अमृत रस की बौछार करने वाले धुन जब अमृत रस पकने लगता है आनंद रस पकने लगता है तो यह सूरत अर्थात आत्मा मस्त हो जाती है मस्तानी मस्त हो जाती है उसी धुन में उसके आनंद में उससे प्राप्त अनुभव जो हमारे हृदय है, एक आनंद की हिलोर उठती है तरंग उठती है, आहे आनंद मे मस्त हो जाता है साधन गई भं चढ उपर दौड तो ये संसार में होते संसारसे ऊपर उठ कर शून्य मे चली में चली जाती पहच जाते आपर पहच जाती आपले देश पहच जाती फिर वीडा मासुरी ओंकार सबध्या जो उठती उसका अनुभव होता है उसका आनंद प्राप्त होता है हंस सभी और क्या है पुरुष दर्श कर अति अति मगनानी वहाँ पहुँचती ही वह उस पुरुष जो एकमात्र पुरुष है वह सत्य वह अनाम उसका दर्शन करके अत्यंत मगन हो जाती है करें कि पुरुष दरस कर अति मगनानी उस पुरुष उस सत्पुरुष का दर्शन करके वो अति प्रसन्न हो जाते असनम खुज ले आरत जोड़ और इतनी नहीं सामने खड़े होकर और आरती करती है जैसे यहां किसी मूर्ति की या किसी की हम आरती करते हैं सामने खड़े होकर जला कर आरती करते हैं वहाँ तो हृदय से ही आरती करते वहाँ असलमुख खड़े होकर अब इतना प्रेम में विभोर है अर्थात मन से आरती करती मन से चौका आरती कर देते हैं अर्थात अपने दिष्ट को वहां लगाए रखना वहाँ से इर्द गिर्द घुमाते रखना ये भी एक आरती है यहाँ से आरती हो जाती है तो इस प्रकार से आरती जोड़ और क्या है कि हंस सभी अब जुड़ मिल गाँव है आरत की हुई धूम और शोर इतनी नहीं जो वहाँ मुक्तात्माएँ हैं जो जन वहां निवास करते हैं अब एक हंस चला गया ये भी नया हो जाता है आप सभी हंसों के साथ मिलकर खूब आरती शोर गुल करता है मोर में ऐसा ही होता है इसलिए कहते हैं कि हंस सभी सब जुड़ मिल गया सभी हंस जो वहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ पर मिलजुल कर आरती गाते हैं खुशियाँ मनाते हैं सजूर के तो प्रेम सिंध में आय समानी मिट गया महाकाल का जो इस प्रेम की नगरी में आकर इस प्रेम के महासागर उस आत्मा प्रेम उस नूरानी महासागर में जब वो डुब्कियाँ लगाने लगता है समा जाता है अर्थात बूँद सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है उस स्थिति में मिट गया महाकाल का जोर महाकाल का भी जो बंधन है वो छूट जाता है काल ही नहीं महाकाल की बात किया है उस महाकाल का भी बंधन उस पर से छूट जाता है अब उस महाकाल का भी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ सकता क्योंकि वह महाकाल से भी परे जा चुका है इसलिए मिट गया महाकाल का जोर वहाँ महाकाल का जोर भी मट जाता है यह पद मेहर दया से पाया जब मिले सद्गुरु बंदी छोड़ यह पद तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई सद्गुरु, पूर्ण सद्गुरु मिल जाए जो बंधन को छुड़ाने वाला हो बंदी छोड़ का मतलब होता है कि जो इस भौसागर के बंधन से इस काल के बंधन से इस महाकाल के बंधन से बंधन को छुड़ा कर उस जीव को ब्रह्म में मिला दे ये कहते हैं बंदी छोड़ और यह बंदी छोड़ जब मिल जाएगा तो हमें अपने देश की खबर हो जाएगी और हम अपने देश चले जाएँगे और हमारे इस मानव जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा बस